नमस्कार मैं अल्पना वर्मा आपके सामने आई हूँ फिर से एक बार एक कविता के साथ और इस कविता को मैंने सन 2000 में एक कवि सम्मेलन में पढ़ा था इस कविता का शीर्षक है नया संग्राम आज एक नया संग्राम लाना चाहिए हो पुराना संसार नया चाहिए आज एक नया संग्राम लाना चाहिए हो गया पुराना संसार नया चाहिए आई नोके धुंद नहीं लदे इंसान नहीं चाहिए झूठे करें वादे और लूटे भोले पन को सत्ता के से गुलाम नहीं चाहिए बहता हो जिससे लहू मासूम का ऐसे खूनी फरमान नहीं चाहिए और पैसों के कांटे छीले प्यार की कली को आज हमें ऐसे धनवान नहीं चाहिए रिश्तों में बहता हो सिर्फ खारा पानी और जिन रिश्तों में बहता हो सिर्फ खारा पानी रिश्तों में बहता हो सिर्फ खारा पानी ऐसे रिश्तों की पहचान नहीं चाहिए तू तो आज एक नया संग्राम लाना चाहिए हो गया पुराना संसार नया चाहिए इंसानियत के खूनी इंसान आज हम ऐसे हे वान नहीं चाहिए जो न मिलने दे इंसाफ के खुदा से हमें ग़ौर फरमाइए जो न मिलने दे इंसाफ के खुदा से हमें आज हमें ऐसे दरबान नहीं चाहिए जिससे बरसता हो सिर्फ काला पानी जिससे बरसता हो सिर्फ काला पानी आज हमें ऐसे आसमान नहीं चाहिए और आखिरी पंक्ति है जिस घर में सन्नाटे और चीखें हों जिस घर में सन्नाटे और आज हमें ऐसे मकान नहीं चाहिए आज हमें ऐसे मकान नहीं चाहिए तो आज हमें नया संग्राम लाना चाहिए हो गया पुराना संसार नया चाहिए आज हमें नया संग्राम लाना चाहिए धन्यवाद